तत्पुरुष समास प्रारंभ से जितने सूत्र हुए लिख सकते कोई लेखो तत्पुरुष से बोलो कितने तत्पुरुष याद है ना कुछ बोलो कितने पता चले ये किसे ये आगे पीछे हो गया तो डरते हैं ना ये कितने लिखा है सूत्र विशेषण विशेषण हो गया था उपमानानि सामान्य वचन ही उपमीयत अनन तो सामान्य वाचक शब्द के साथ जैसे घन इव श्याम श्याम समान है उपमान हो गया घन उपमियते अनन तो उपमान घन मेघ घन मेंघ जैसे श्याम है घन व श्याम मेघ के जैसे समान घन इव दन से यहाँ उपमान घन उसके समान है श्याम तो उपमानी प्रथमांत है इसलिए पूरा निपात हो जाएगा घन सु श्याम सु समास हो जाएगा घन श्याम सुपोधातुलोप हो जाएगा स्वाद्युत्पत्ति घन श्याम शाक पार्थिवादीना सिद्ध है उत्तरपदलोप से उपसख्यान शाक प्रिय पहले बने बहुबरी समास प्रियक प्रिय शाक प्रिय शाक प्रिय बन जाएगा बहुब्री होने तो के बाद शाक प्रिय पार्थिव शाक प्रिय पार्थिवश्च कर्मधारा विशेषण विशेषण बहुलम बा और यहाँ उत्तरपद लोप से उपसंख्यानम पूर्वखंड का उत्तरपद पूर्वखंड शाक प्रिय उसका उत्तरपद प्रिय प्रिय का लोप हो जाएगा तो बन साक पार्थिव शाकिव बनीय शाक प्रिय पार्थिव पार्थि सेकिव दूजक में सेवा पूजक षष्टी सामस दिवपूजक दीपूजक दे सोब्राह्मणस कर्मधार विशेषण विशेषण बहुल सामसवण के बाद पूर्वखंड का लोप होगा वर्तिक पूजकलोप हो जाएगा तो देब्राह्मण हो देव ब्राह्मण का विग्रह कैसे होगा लौक्य विग्रह देव ब्राह्मण का विग्रह देवा ब्राह्मण देव लौक्य विग्रह पूछे देव आम क्या देव ब्राह्मण का लौक्य विग्रह देव देवूजक से ब्राह्मणस देवूजक बनाने के देवा पूजगा नये क्या विभूति है प्रथमांत अभ्य तो होता है यहाँ प्रथमा नय सुपा सह सम्यती सुप है प्रत्यय प्रत्येक प्रत्य, सुभंत के साथ नये का समास हो जाएगा न लोपो नयो नो न्य उत्तर उत्तरपदे न ब्राह्मण हो ये अलौकिक विग्रह है न ब्राह्मण सुनाये सूत्र से समाज से न पुरिपाते है न लोपो नये सूत्र से न का हो जाएगा ना के नकार का नकार ऊंचाई के लिए और रह जाएगा अब्राह्मण अब सुपोधातु से सुलोप हो जाए फिर सुद उत्पत्ति सुपत्ति अब्राह्मण अब तस्मा नूरची तस्माद, तस्माद नूट अचि तीन पदे ये नल उपनय के पर देखो अष्टाध्याय क्रम से इसलिए नल उपनय होने के बाद लुप्त नकारा नय उत्तर पद से आजादेर नुडागम स ये किस किसका अर्थ है तस्मात् अर्थ लुप्त नय हँ नय य में हल थ चिन्ह क्या किस पुस्तक में पूरा है नय उत्तर पद से उत्तर पद से अजाद नय पंचम से पर उत्तर पद अजादि को नुडागम हो जाएगा न अश्व अलौक्य विग्रह न अश्वसु अलौक्य विग्रह नये सूत्र से समास हुआ पूरा को न लोप नये से न का लोप होने के बाद क्या रहेगा अअ्व अश्वन आश्वा, पर उसको ऐसे तो लगे तस्मा नूढ़ जी से उत्तर पद तो को आजादी को नूडागम उत्तर पद तो कौन है अश्व अश्व आजादी है नूडागम हो जाएगा आदिअं तो टकी तो आदि में हो जाएगा अन कर बन जाएगा नई कथा इत्यादि तू न शब्द न सह सुप सुपा इति सम नई कथा बनता है न एक कथा करेंगे नए समास करेंगे तो अनेक कथा बनेगा किन्तु कहीं नई कधा से प्रयोग होता है तो न एक कधा यहां सुभ सुपा समास हो गया न शब्द के साथ न शब्द कहने के आते यहां नए नहीं नए होगा तो नये से समास होगा एक नए है और एक न भी है न शब्द के साथ समास होने से वहां न लोप नए सूत्र लगेगा क्यों नहीं लगेगा नए के न कार्य लोप कर यहाँ नए नहीं नहीं, नहीं लगा तो तस्मान वृक्ष भी नहीं लगेगा तो न के साथ ए में वृद्धि जी वृद्धि होगी नहीं कथा न शब्द से समास हो गया सुपसुपा कुगति प्रादयः प्रादय। कुगति अरु कुगतिपराधि ए सामर्थ्य नित्यम समस् कु पुरुष ये लौक्य विग्रह नित्य समाससे अशपदे विग्रह विग्रह कुपुरुष सु कूअी प्रादे प्रथमात कुु प्रातिपद संज्ञा कि सूत्र से कृत द्वित समासपधातु लोपनी के बाद कुपुर के आगे सु उत्पत्ति कुपुर प्रथमात हो गया आगे गति समाज कहनी ई गति संज्ञा कहनी के सूत्र है उदि चुड्च उर्ची प्रत्यय डाच उदयच्चिवंता डाजंताच क्रिया गति से हुयाद गणपठित सद ची प्रती डाच् प्रतियंत क्रिया में गतिरी कृत उत से प्रत्योगा समास समानकर्तृक पूर्व काले कृत्वा उरी की हे उरियादिच्यूट आचस्य सूत से गति संज्ञा अव्यय समास से न हो जाएगा उरिया पहले कुगति कुगतिपरादय समास हो जाएगा समाज से न प्रयुक्त तो लियप हो जाएगा को लेप होने से प्रीत होन से हस्त कृति प्रीति कृति तुक हो गया कृत्य उरी गति संज्ञा होने से कुगोतिपरादेश से समास हो गया शुभदात लोग हो जाएगा फिर स्वाद्यु उत्पत्ति अव्यवन से अव्य दब लोग हो जाएगा उरी कृत्य अर्थात स्वीकार करके उर्वरी कृत्य भी बनता है वही समान है उरी कृत्य स्वीकृत मनुष्य कृत शुक्ल कृत्य शुक्ल शब्द से ची प्रत्यय हुआ आगे ची प्रत्यय करने के आएगा जो पहले ये शुक्ल नहीं था शुक्ल क्या ची प्रत्यय कन से शुक्लिकृत्य ये भी ची प्रत्यायत्मन से गति संज्ञा समासकुतिपरा समास और समासन से समास नया प्रयोग तोल्यप शुक्ली कृत्य पट पटा कृत्य में से पटत पटत कृत्य पटत अभुत तद्भावे गृह संपद कर्तरुचि होता है अभ्यक्ता अव्यक्ता दिवजराधा अन्यो डाच डाच प्रद्वता पटत पटत कृत्य है पटत पटत कृत्य में पटत पहले पटत का उत्तर के साथ एक हो जाता है क्या सूत्र पटत पटत में नित्यम अमृत डाची नित्यम अमृत डाची हाँ अमृत रहते हो जाएगा और पटत तो दूसरा पटत डाच प्रत्यय हुआ अभ्यक्ताकरणा द्विजर रहा दानित डाच डा डाच आ रहता है टिलप हो जाएगा टेह तो बन जाएगा पट पटा कृत्य ये डाच प्रत्यात्त वन से हो गया गति संज्ञा कोतिपरादेश समास है समास न प्रयुक्त वाले तू काम पट पटाकृत्य पटत पटत ऐसे शब्द करके सुपुरुष में शोभन पुरुष सुपुरुष ये उगति प्रादे प्रादि में सुया शोभन सु पुरुष लवक्य विग्रह होगा अलौक्यवि सुपुरुष सु प्रादि सामस हो गया सुप धातुलोपनिक स्वाद्युत्पत्ति सु प्रादयो प्रादयोगे प्रथमया प्रदि का समास होगा प्रथमात के साथ प्र आचार्य तो बीच में जो गत है गत अर्थ में प्र तो ये नित्य समास होने के कारण अशपद विग्रह है प्रगत आचार्य कुगति प्रादे प्रादि समास के अंतर्गत है प्र का समास होगा प्रथमांत के साथ गत अर्थ में तो गता आदि है तो प्रगत आचार्य ये लौकिक विग्रह है अलौकिक वगैरह प्र आचार्य सुपरादय गतिथ प्रथम समास होगा प्रादिक पुरानिपात प्राचार्य बन गया फिर स्वाद्य उत्पत्ति प्राचार्य प्रधानाचार्य अर्थ है अत्यादय क्रांता है द्वितीय अत्यादि शब्द क्रांताद्यर्थ में द्वितीय के साथ समास होगा यहाँ जो आदि शब्द है अति के आगे दिखना है इस अर्थ नहीं उसी प्रकार इसलिए अत्यादय कहेंगे तो भी उसमें प्रगति पितामह प्रतामह बन गया नहीं उसमें नहीं उपरादयोग अत्यादि अर्थ में दुराचार बनता है प्रगति पितामह प्रतामह बन जाएगा अत्यादि में अभिगतो मुखम अभिमुख उद्गत वेलाम उद्वेला ऐसे बन जाएगा और बहुत शब्द बनी जाएगा तो अतिक्रांत मलाम ये विग्रह हो गया अतिक्रांतो मालाम मालाम द्वितियांत अति है अति माला अहम पर अभी अतिक्रांतो मालाम मालाम द्वितियांत है अतिक्रांत अतिक्रांतम अतिक्रांतेन अतिक्रांत ऐसे विग्रह होगा माला अतिक्रांतो मालाम अतिक्रांतम मालाम अतिक्रांते न मालाम जैसे राज पुरुष राजपुरुषम इसका विग्रह कैसे करेंगे दो प्रकार विग्रह होगा हो। राजष राजपुरुष कह करके तम राजपुरुषम ऐसे भी हो सकता है पुरुषम् ऐसे सिद्धा कर सकते हैं राजपुरुषेण ऐसा है उसका विग्रह करेंगे तो राज पुरुष तेन राजपुरुषेण ऐसे कहा जा सकता है एक साथ ही विग्रह कर सकते राजुषेण राजपुरुषेण ये जो यहाँ एक विभक्ति चा पुरिपात में एक ग्रहण का ये ज्ञापक होता है जो परिनिष्ठित विभक्ति से भी समाज होता है राजपुरुष राज से राज, राज ऐसा कहीं आया उसका विग्रह दो प्रकार कर सकते हैं राज पुरुषः तस्म अर्था राजुष से तो क्या हुआ पुरुष शब्द का प्रथमात् द्वितियां तृतीयांत चतुर्थी पंचमी कोई भी विभूति हो सकता किंतु होती किन्दु राज्य षष्टि इसी प्रकार यहाँ भी अतिक्रांतो मला में मलाम अतिक्रांत अतिक्रांत अतिक्रांन अतिक्रांताय अतिक्रता कोई भी वि विभूति हो सकती है किंतु मालाम में है द्वितिया वन से ये एकभूतिचार पूर्ण निपात सूत्र से विग् उपसर्जन है विग्रह अतभक्ति तदुसर्जन संगम सैन न तो तूर्त दस्तो दस्तो एक विभक्ति चा, एक चा आगे आगेपण विग्रह एक विभूति च अपूर्व निपात पूर्व निपात करने के लिए उपसर्जन संज्ञा नहीं केवल उपसर्जन संज्ञा है अपूर्व निपाति विभूति विग्रह या नियत विभक्ति कम नियता नियतः रस्य निश्चित ही एक विभूति विग्रह उपसर्जन संज्ञा कहो, किंतु पूर्व निपात नहीं होगा पूर्व निपात नहीं करेंगे केवल उपसर्जन संज्ञा करें तो क्या होगा और उसका फल बताएंगे इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा होने पर उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से उसकी पूरा पुरनि, उसका पूरा निपात नहीं होगा किन्तु उपसर्जन का फल आगे तो अतिक्रांत तो महलाम में क्या हुआ कौन है एक विभक्ति नियत विभक्ति का कौन है मत नियति होने से उसकी उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन संज्ञा होने से आगे सूत्र लग जाएगा गो स्त्रियोंपसर्जन से उपसर्जनम यो गो शब्द स्त्री प्रत्याय तदंत से प्रातिपद से ह्रस्व स गो शब्द कहीं उपसर्जन हो गया चित्रा गाव यश उपसर्जन हो गया तो गो को ह्रस्व होकर के चित्र गो बन जाता है स्त्री प्रत्याय जो शब्द है माला शब्द स्त्रीप्रत्यायद तदंतर से प्रातिपदिका से अतिमाला शब्द ह्रस हो जाएगा अतिमाला बनिया माला आकार ह्रस हो गया अतिमाला मलाम अतिक्रांत अतिमाला एक वजने अतिमाल बहुवचने क्या बनेगा अतिमाला बनेगा राम जी से बन जाएगा अबादय कृष्णाद्य तृतीय अव का अबादि का समास होगा प्रादि में अंतर्गत अबादि का तृतीयांत के साथ कृष्ठ आदि अर्थ में अवकृष्ठ अवकृष्ट कोकिलया किला का तृतीयांत को किलया तृतीयांत के साथ अवकृष्ट ये लौकिक विग्रह अलौकिक विग्र अवकोकिटा समास होगा अबाधि कृष्ठ आदि तृतीयराधि का ही विस्तार है तो अबाध कहाँ प्रथमांत है अव का पूर्व निपात अव को हो गया अव को किला कोकिला को शब्द भी इस प्रकार नियति नियतिव्यत होने से हो उन्से, उन्से, उसकी उपसर्जन संज्ञा किस सूत्र से होगी एक व्यतिचा पूर्व निपात अबाध है प्रथमांत उनसे उनकी उसकी भी उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन पूर्वम करने के लिए अव और कोकिला शब्द की उपसर्जन संज्ञा उनसे कैसा तो लगे युस्त्री रूप हस अवकु किल पर ग्लाद्य चतुर्थ्याला परि आदि प्रादि प्रादिक अंतर्गत समास चतुर्थी अंत के साथ परि परिग्लानो अध्ययनाय ये अलौक्य विग्रह परि अध्ययन गे इसे समाससे परी को पूर्ण निपात हो परिदय प्रथमांत है परिअध्ययन अंगे ग्लानाद्यर्थ में हुआ कृतित प्र से प्राप्त सुपथात से लोक हो जाएगा परिअध्ययन योग फिर ही स्वाद्युत्पत्ति परिअध्यन निरादय क्रांताद्य पंचम्या पंचम अंत के साथ समास होगा निराधे का क्रांताद्यर्थ में तो नित्य समाससे निष्क्रांत तो कौसामब्या ये लौक्य विग्रह अलौक्य विग्रह हो गया नीर कौसाम्बी घसी कौशाम्बी गंसी निरादेय तो उसमें समास होने के बाद सुभधा तुभ हो गया कौशाम्बी शब्द स्त्री प्रत्यांत तो एक विभूति चा निपात से उसकी उपर्जन संज्ञा निष्क्रांत कौशामब्या निष्क्रांत तो कौसामब्या निष्क्रांतन कौशाम्ब्या निष्क्रांत शब्द प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी को शिव हो कौशाम्ब्या पंचमत है एक विहति चा पूर्णिपाते गोत्री उप्रसन्न स निष्कौशाम्बी निष्क निर् के विसर्ग होने के बाद रेप को अंतर्वतन विहती मानकर विसर्ग विसर्जन साह को बात करता है कुपोह कपोच उसके बाद करेगा ईदुदुपद्य ऐत्यय निष्कोपद्तमीस्थ सप्तम्य पद कर्मणी वाच्यकुंभादी तद्वाचक पदम उपपद सं सैथ तपपद सप्तमी स्थम कर्मण्यन इत्यादि में कर्मिश कर्मण्यन् कर्म उपपद रहते धातु से अन्त्य होता है कुंभम करोती कुंभ कर्म है बनाता है तो कुंभकार शनता है कुंभम करोती कुंभम उपपद रहते क्री धातु से अन्न होता है अणु अनुप्रक्रिया को अचूर्णि से बुद्धि कार बन जाता है समास कुंभ कार बनता है ये जो कुंभम करोती में कर्मणि अनुसूत्र है तप्तमी स्तंभ उपपदम ये उपपद संज्ञा करता है सूत्र क्या संज्ञा करेगा उपपदम किसको सप्तमी सप्तमी क्या चीज है विभति गि ओस सोपि सप्तमी प्रत्यय सप्तमी तो प्रत्यय ग्रहण है तदंतग्रहणम सप्तमी अंत सप्तम अन्त ठतिथि सप्तमी स्थम सप्तम्यांतिष्ठतिथि सप्तमी स्थ में जो रहेगा उसका नाम सप्तमी स्थ सप्तमी का तो सप्तमी अंत करना है सप्तम अंत पद में जो रहेगा उसकी संज्ञा होगी उप पद संज्ञा सप्तमंत्र पद कहाँ है जहाँ कहाँ सप्तम अंत पद नहीं कर्मणि अण इत्यादि सूत्रों में कर्मणि सप्तम है ये जो सप्तम है पद उसमें जो रहेगा पद में जो रहेगा सप्तमंत्र पद कर्मणि अन्य कर्मणी कर्मणि शब्द में कौन रहेगा घट शब्द में कौन रहेगा शब्द के साथ अर्थ का संबंध है शब्द में अर्थ रहता है किस रूप से रहेगा वाच्य रूप से रहेगा शब्द का वाच्य अर्थ पद अर्थ में रहेगा वाचकत्व न पद होता है वाचक अर्थ होता है वाच्य पुष्प शब्द है वाचक है या वाच्य है वाचक और ये पुष्प क्या है वाच्य अर्थ होता है वाच्य पद होता है वाचक अर्थ में इस अर्थ में पुष्प शब्द रहेगा क्या वाचक पुष्प शब्द में अर्थ किस प्रकार रहेगा वाच्यवेन इस सप्तम से पद कर्मण इत्यादि वाच्य स्थित युकुंभादि सप्तमंत पदे कर्मणि कर्मण्यन्न सप्तमंत्र पदे कौन से कर्मणि त्याद कर्मणि त्यादि कर्मणि सप्तमंत्र है उसमें स्थित कर्मणि पद में जो रहेगा कर्मणि तय के शब्द है उस शब्द में कौन रहेगा उसका जो वाच्य वाच्य तो निस्थित कर्म वाच्य कौन है कुंभम करोति कुंभ आदि शब्द कर्म शब्द का अर्थ कुंभ नहीं किंतु वहाँ कर्मण्यन्न में जो कर्म करता है उस कर्म कुंभम करोति कर। तो कुंभकार भाष्यम करोति तो भाष्यकार ही भाष्यम तो भाष्य शब्द भी तो कर्मणि इत्यादि भाष्य इत्यादि में स्थित जो अर्थ है कुंभादि कुंभादि अर्थ रहेगा किंतु उपपद संज्ञा अर्थ को करेंगे क्या वाचक शब्द का ना है सूर्ष अर्थ है। इसलिए तदवाचक पदम उपपद संज्ञा में कर्मणि शब्द में वाच्य रूप से स्थित कुंभा अर्थस्थित होता है अर्थ की उपपद संज्ञा नहीं होगी उसके वाचक शब्द कुंभ का वाचक शब्द क्या होगा कुंभ शब्द तो उसकी उपपद्ध संज्ञा होगी उपवध संज्ञा होने से क्या होगा आगे समास होगा इस सूत्र से और ये सूत्र क्या क्या करेगा उपपद्ध संज्ञा करेगा सप्तमी सप्तमे सप्तमी अंत पद में जो स्थित होता है सप्तमी अंत पद में स्थित कौन होगा अर्थ कुंभादि अर्थ अर्थ होगा तो उसकी उपप्रद संज्ञा होगी उसके वाचक शब्द उसके वाचक शब्द कौन होगा पद कुंभवाच आदि संग्या। उपपद संज्ञा उपव्रद संज्ञा हंसी आगे उपपदम अतिंग उपपदम अतिंग अतिंग अंत ये समास है अंत के साथ समास नहीं होगा तिंगंत के साथ समास प्राप्त है शुभ सुभ तो के साथ प्राप्त है किंतु यहाँ अतिंग दिया है उपपदम सुबंत समर्थ्यन नित्य समस्त जो सुबंत उपपद संज्ञ हो समर्थ के साथ नित्य समास हो जाएगा सामर्थ्यन कहने से यह सुबंत तिंगत तो कोई भी समर्थ हो सकता है अतिंग अंत समास इसलिए कहते हैं आगे जो समर्थ्य न समस्ते वह शुभ उत्पत्ति के पहले समास होता है ये आगे आएगा गतिकार के उपपदान कृति भी सामास वचनम प्राग शुभ उत्पत्ति परिभाषा आगे शुभ उत्पत्ति के पहले समास बताएंगे अभी आगे तो शुभ उत्पत्ति के पहले कहने से सुभंत नहीं सुबंत के अनुभूति नहीं अति से सुबंत की अनुभूति थी अति कहन से ये सुबंत नहीं शुभ उत्पत्ति के पहले समास है शुभ यदि नहीं के तो तिंगंत तो का विग्रहण हो जाएगा इसलिए अति ग्रहण कर दिया अतिंगंत तो से समास कुंभम करोति ये विग्रह है कुंभम करोति कुंभम करोते कुंभ करोति करोति तिंगंत है ना नहीं तभी कुंभम करोते में समास करेगी कुंभ की उपब्धि संज्ञा होगी करोती के साथ समास कर दो इसलिए कहते नहीं तिंगंत के साथ करोति के साथ समास नहीं होगा तो क्या होगा कर्मणि अन् सूत्र से कुंभम करोति इस विग्रह से क्री धातु से, से अन् प्रत्यय होता है कुंभम करोति क्री धातु से क्या प्रति होगा किस से कर्मणि अण् अण कार्यगा अग्र अ कैसे तो अच्छुति वृद्धि कार बन गया कुंभम करोत विग्रह हुआ अलग विग्रह होगा कुंभग कार कुंभ गश कार्य कार्य क्या क्या सुने शुभ के पहने गश कुंभम तो लौकिक विग्रह में है किन्दु अलौकिक विग्रह जो करें कुंभ क्या आ गए गस आएगा कर् कर्तिकार्मण हो कृति कर्तिकार्मण हो कृति सूत्र से कृदंत के योग से कर्ता और कर्म में षष्टि हो जाती है कर्ता में भी ष्ठी कर्म में ष्टी कर्तिकार्मण हो कृति कार है कृदंत हो गया उसके योग से कुंभकर्म है कर्म में षि होगी कुंभशकार कुंभंग स्कार कुंभंग स्कार होने के बाद अभी समास कुंभम की उपपद संज्ञा हो जाएगी तत्व पदम सप्तम स्तम और उपपदम अतिश समास हो गया उप प्रथमांत है पूर्ण निपात हो गया कुंभ कुंभकार और कुंभकार बनी गया फिर प्रथमांत कुंभकार अतिंकिम अति नहीं कहेंगे तो मां भवान भूत मां भवानु भूत में भूत कहाँ का रूप मां माँ भूत है लुंग लकार में मांगी लुंग मांगी सप्तमी तो है नहीं सप्तमी तत्र उपपद सप्तमी स्तम मांगी सप्तमी तद है वाच्य तो नित्य नित्य तो उसका वाच्य तो तो मांग की उपपद संज्ञा हो जाएगी उपसंज्ञा हो तो मांगी लुंग हाँ माँ भूत में माँ भूत में समास हो जाना चाहिए उपपदम अति से अतिकहन से अभूत भूत के साथ समास नहीं हुआ अतिंग नहीं कहते तो भूत लुंग लकार भूत अभूत रूपे रूप भूत ऑटागमन नहीं हुआ कि सूत्र से न मांग योग्य ये भूत के साथ समास हो जाता था अतिन कहन से भूत के साथ समासन नहीं होगा मांगी लुंग सप्तम निर्देशात मांग उपपद्म मांगी लुंग शत्रुआया है मांगी ही सप्तमें त है सप्तम दृश्य से उप तत्र उपपद सप्तम स्तम्भ मांग उपपद है उपपद होने से मां अग्रे भूत में समास हो जाता बीच में भवान दिया इसलिए अभूत नहीं भूत है मांग योग से अट नहीं हुआ उसको दिखाने के लिए भवान है मां भूत इसमें समास हो जाता यदि अतिंग नहीं कहती है अतिंग से समास नहीं होगा माँ अलग पद भूत अलग पद बीच में भगवान अलग पद है ये है गतिक उपपदान कृति सह सचन प्राग्शुत्पत्ते गति हो अथवा कारक होपपपद गतिपपद हो कारक उपपद हो तो कृदंध के साथ समस होगा समसवचन करीय समास वचन समास करना कथन करना चाहिए शुभ उत्पत्ति प्राग शुभ उत्पत्ति के पहले समास हो, जाए। कर का, तो हो जाएगा कुंभम उत, करुति कार कुंभम कर्म कारक उपपद है कारक उपपद है और गति उपपदि के लागे आएगा तो शुभ वहाँ समास हो जाएगा शुभ उत्पत्ति प्राग इसलिए कार सु विग्रह नहीं होगा कुंभम गश आगे कार कार्य के आगे सो नहीं सुबुतपति पहले से सोना सोगा आगे व्याघ्री का बनेगा ओम निता